मीडिया से आए हुए मेरे साथियों यूनिवर्सिटी आई से आए हुए वैज्ञानिकों और जो डिपार्टमेंट से कुछ रिटायरी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और मैं एक किसान भी हूँ यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट के तौर पे डॉक्टर परमिंदर सिंह मेरा नाम है तो मैं पिछले चार सालों से शुरू की है क्योंकि मैं कुरुक्षेत्रा में था अपने राजकुमार आर्य जी के संपर्क में रहे जैसे तो मेरी खुद की जमीन भी है मैं सोचा मगर चलो भैया अपने अभी शुरुआत करें तो चार साल पहले हमने बासमती से शुरुआत की थी तो एच 19 का बीज उस टाइम बड़ी मुश्किल से आज भी किसानों के लिए बड़ी मुश्किल समस्या है तो उसके बाद फिर हमने गन्ना भी किया है तो मैं ज़्यादा फोकस आपका थोड़ा सा क्योंकि मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से हूं थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा मैं अपना खेती का अनुभव बता देता हूँ गन्ने में जो मेरी इल्ड थी दूसरे साल की तीन क्विंटल तक आ गई थी अच्छी इल्ड थी और जैसे गेहूँ में बंसी की थी पिछले साल अच्छी आई थी इससे पिछले साल इस साल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी और जो उसका जैसे हमने गुड़ शक्कर खांड तीनों ही बनवाया था तो अभी मुख्य तौर पे दो ही फसलें ली हमने गेहूं धान और गन्ना क्योंकि जॉब के साथ साथ नहीं संभालता और परमानेंट मेरे पास कोई बंदा है नहीं और जो गोमूत्र वगैरह है वो मैं गौशाला से अरेंज करता हूँ गौशाला में मैंने क्या किया गड्ढा बनवा दिया अब भी किसी, किसी किसान भाई की प्रॉब्लम आ रही हो तो गौशाला में है ना हमारा गौमूत्र ऐसे ही बहता है में तो सोनीपत की गौशाला में जाकर मैंने उनका गड्ढा बनवा दिया भाई कम से कम इसमें इकट्ठा उससे और भी किसान भाइयों को फायदा हुआ तो कई किसान भाई समस्या से है भाई हमें गौमूत्र नहीं मिलता गोबर नहीं मिलता तो नजदीक की जो गौशाला है आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और मैं एक थोड़ा सा आप लोग